वो एक होगी अविरुद्ध नाना प्रकारों से ज्ञात होगी वो वस्तु कितनी होगी? होगी, एक है ना? मतलब अविरुद्ध क्या है क्या कहूँ मैं अविरुद्ध प्रकारों से ज्ञात वस्तु अभिन एक होती है ठीक है और विरुद्ध प्रकारों से ज्ञात वस्तु भिन्न होगी भिन्न का मतलब एक होगा कि अनेक, अनेक। यही मतलब है तो दो विरुद्ध प्रकारों से ज्ञात वस्तु अर्थात होती है और में तो का है ना धर्मी का किसका वाचक है तो यहाँ धर्मी का भी वाचक है और, <coughs> और दो नंबर में जो है ना दो वस्तुओं में रहने वाले धर्म को द्वैठ कहते हैं तो यहाँ द्वैत धर्म का वाचक था ख्या में भी यही था धर्म को द्वैत कहा था ना अच्छा और चौथे में भी जब चौथे में भी वही है कि द्वैत भी क्या होगा आपका धर्म परक और अद्वैत भी क्या है धर्म परक चौथे में दोनों धर्म परक हो गए अब पंचम बताते हैं <coughs> ये जरूरी है ये ऐसा मिलता नहीं है कहीं प्रस्थान पढ़ोगे तो ये कहीं नहीं मिलेगा आपको ये से ही आपको तैयार तैयारी करनी पड़ेगी और बाकी ये ग्रंथ आप अपने से पढ़ सकते हैं जहाँ जहाँ आवश्यकता हो और जो कठिन स्तर है वो ऐसा ही समय मिलने पर हम कुछ बता सकते हैं बाकी आपको खुद पढ़ना है पंच पांच संख्या देखेंगे द्वित्वेना वस्तु तत्व अपेक्षाया अन्यत्मक रूप द्वितीय प्रकारण इतम ज्ञातम द्वितम मिला पांच संख्या तो आप इसको हिंदी व्याख्या के सारे देखेंगे परे संस्कृत में क्या द्वित्वी वस्तु तत्व होगा वस्तु तत्व की अपेक्षा वस्तु तत्व की जब यहाँ कर्म जा रहे हैं वस्तु एवं वस्तु एवं वस्तु रूप तत्व तो वस्तु तत्व की अपेक्षा से अन्यात्मक का मतलब अन्य रूप द्वितीय प्रकार से अन्य रूप द्वितीय प्रकार या अन्य दूसरे प्रकार से अन्य दूसरे प्रकार से इतम कर्थ है ज्ञातम इतम का क्या हाँ ज्ञात होने वाली वस्तु है, लगाइए। hmm. का अर्थ है वस्तु तत्व का द्वितीय प्रकार कैसा वस्तु तत्व अपेक्षा अन्यात्मक रूप द्वितीय प्रकार रखना अन्यत्म का प्रकारण एक पद है ये एक पद है इतना द्वित्व इतम द्वितम द्वित्व इतम द्वितम का क्या है? है? वस्तु तत्व की अपेक्षा अन्य दूसरे प्रकार से ज्ञात होने वाला विषय या ज्ञात होने वाली वस्तु द्वित कहलाती है द्वित कहलाती है मतलब वस्तु तत्व की अपेक्षा अन्य प्रकार से ज्ञात होने वाली वस्तु द्वीप कहलाती है सुनो जैसे रज्जू है ना तो वस्तु तत्व क्या है वहां पे रज्जू रज्जू रूप वस्तु तत्व है अब वो यदि सर्पत्व ज्ञात होने लगे क्या ज्ञात होने लगा तो सर्पत्व ज्ञात होने वाला जो विषय है ना रज्जू सर पे उसे क्या कहेंगे आप द्वित्वीत बातें समझ में तो वस्तु तत्व की अपेक्षा दूसरे प्रकार से ज्ञात होने वाला विषय वस्तु तत्व की अपेक्षा दूसरी प्रकार से जो ज्ञान होगा वो यथार्थ होगा कि भ्रम होगा जैसे रजत तो वहाँ रजत है और वो रजत वहां पर वस्तु रूप तत्व है और वो कैसे ज्ञात होगा सुख त्वेन तो वो ज्ञान कैसे होगा भ्रम होगा बताती समझ में तो वस्तु तत्व की अपेक्षा अन्य दूसरे प्रकार से जो ज्ञान होगा वो भ्रम होगा अब उस ज्ञान का विषय दूसरे प्रकार से ज्ञात होने वाला विषय को क्या कहेंगे ट्वीट तो वो जो वस्तु तत्व की अपेक्षा दूसरे प्रकार से ज्ञात होने वाला जो विषय होता है तो वो विषय आप बताइए प्रमा का विषय होगा या भ्रम का विषय होगा आयार्थिक दूसरे प्रकार से जो ज्ञान होगा उसका विषय भ्रम का विषय हो जाएगा है ना तो इसका मतलब हो जाएगा की भ्रम ज्ञान का विषय या मिथ्या ज्ञान का विषय ये ये सु अब देखो जिससे द्वैत अर्थात मिथ्या ज्ञान नहीं रहता है द्वैत का क्या अर्थ हुआ है अच्छा अभी ध्यान ध्यान देंगे वस्तु तत्व की अपेक्षा अच्छा दूसरी प्रकार से ज्ञात होने वाले विषय को क्या कहा अभी तो द्वित का है ना और द्वितम द्वैतम तो अभी द्वैत किसको द्वैत शब्द किसको कह रहा है अभी मिथ्या ज्ञान के विषय को लेकिन हमारी व्याख्यान देखन देखना व्याख्यान कैसा हो गया जो व्याख्यान देखो जिससे द्वैत अर्थात मिथ्या ज्ञान नहीं रहता है वह ममता तथा स्वातंत्र अभिमान रूप मिथ्या ज्ञान का निवर्तक ब्रह्म अद्वैत तत्व कहा जाता है अच्छा तो अभी द्वैत का अर्थ क्या बताया मिथ्या ज्ञान ध्यान देना वस्तु तत्व की अपेक्षा दूसरे प्रकार से ज्ञात होने वाला विषय द्वित है और वस्तु तत्व की अपेक्षा जो दूसरे प्रकार से ज्ञान होगा उस ज्ञान को भी क्या कहेंगे कहेंगे हालांकि वो लिखने में गलती है द्वित तो द्वित का त्यार्थ हो जाएगा द्वित में द्वितम मिथ्या ज्ञान पंक्ति लगाएंगे तो जिससे द्वित द्वैत का त्यार्थ है मिथ्या ज्ञान जिससे मिथ्या ज्ञान नहीं रहता है वह कौन जिससे मिथ्या ज्ञान नहीं रहता है वह अद्वैत तत्व कहा जाता है लिखा है ना तो अद्वैत तत्व कैसा होगा मिथ्या ज्ञान का निवर्तक अद्वैत तत्व कैसा होगा मिथ्या ज्ञान का निवर्तक ब्रह्मत हाँ और मिथ्या ज्ञान क्यों रूप है अहंता ममता तथा स्वातंत्र अभिमान रूप यहाँ अहंताकर्ष होता है अहंकार अर्थात देहात बुद्धि अर्थात देहात्म बुद्धि तो देहात्म बुद्धि यथार्थ ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है और ममता ममता का अर्थ होता है क्या कि हाँ, मतलब ये किसी वस्तु को अपना समझना है ना ये क्या हो जाएगी किसी वस्तु में राग रखना यह क्या हो जाएगी ममता तो ममता भी कैसा है आपका आठार्थ ज्ञान है परमात्मा को छोड़कर अन्य कुछ है मम ध्यान देना की ये मम यह हुआ है ना जो अपनत्व का भाव आता है कि ये वस्तु हमारी है, तो उसे क्या कहते हैं ममता तो भगवान को छोड़कर अपना कोई नहीं है भगवान को को छोड़कर के किसी को अपना समझना क्या है है ममता और ये मिथ्या ज्ञान है ममता है और मतलब ये कैसा है मिथ्या ज्ञान है और अभिमान रूप भगवान के शेष अपनी आत्मा को स्वतंत्र समझना भगवान अधीन अपनी आत्मा को स्वतंत्र समझना तो स्वतंत्र स्वतंत्र अभिमान रूप भी क्या है आपका मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान तीन रूप बताया आंता रूप ममता रूप तथा स्वातंत्र विमान रूप तो का निवर्तक ब्रह्म को क्या कहते हैं अद्वैत तत्व तो देखो यहाँ पर द्वित अच्छा ठीक है डॉक्टर द्वित्व मिथ्या ज्ञान हम बिल्कुल ठीक लिखा है हिंदी में थोड़ा गड़बड़ हुआ है संस्कृत सही है द्वित कर तभी वो क्या किया था विषय किया था ना वस्तु तत्व की अपेक्षा दूसरे प्रकार से ज्ञात होने वाले विषय को क्या कहेंगे द्वितम तो मतलब क्या होगा द्वित से संबंध रखने वाला द्वित से संबंध रखने वाला ऊपर द्वित का क्या क्रिया था बोलो द्वित हाँ बोलो ज्ञात वस्तु ना दूसरे प्रकार से ज्ञात वस्तु ना तो दूसरे प्रकार से जो ज्ञात वस्तु है उससे संबंध रखने वाला ज्ञान या उसको विषय करने वाला ज्ञान यथार्थ होगा कि मिथ्या ज्ञान होगा मिथ्या ज्ञान ना दूसरे प्रकार से ज्ञात होने वाला जो विषय है उस जो विषय है तो उसको विषय करने वाला ज्ञान या उस विषय से संबंध रखने वाला ज्ञान कैसा होगा मिथ्या ज्ञान तो द्वितम एकदम द्वितम द्विटम का अर्थ हो गया मिथ्या ज्ञान क्या हो गया मिथ्या ज्ञान अब देखो यहाँ पर अभी यहाँ पर समास हो जाएगा न बहुग्री जिससे अद्वैत नहीं रहता जिससे द्वैत नहीं रहता है अद्वैत का क्या है मिथ्या ज्ञान जिससे मिथ्या ज्ञान नहीं रहता मिथ्या ज्ञान क्यों रूप आंता मुनता तथा स्वतंत्र अभिमान रूप जिससे मिथ्या ज्ञान नहीं रहता है उसे क्या कहेंगे अद्वैत मतलब मिथ्या ज्ञान का निवर्तक मिथ्या ज्ञान का निवर्तक, निवर्तक तो मिथ्या ज्ञान का निवर्तक को ब्रह्म को क्या कहेंगे अद्वैत न विद्यतेम समाप्त तद अदतम अद्वैतम का अर्थ हो जाएगा कि मिथ्या ज्ञान का निवर्तक या मिथ्या ज्ञान का विरोधी तो मिथ्या ज्ञान का निवर्तक कौन है आपका विशिष्ट ब्रह्म कौन है आपका विशिष्ट तो मिथ्या ज्ञान के निवर्तक विशिष्ट ब्रह्म को विशिष्टाद्वैत कहते हैं तो विशिष्टम क्या तद अद्वैतम यदि विशिष्टाद्वैतम कर्म लेने समाप्त हो गया ठीक है बिल्कुल ठीक है संस्कृत ये यह द्वीप है ना द्वीप विषय से संबंध रखने वाले ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं ये नहीं कर पाया ये स्मृति हट गया इसका है ना ठीक तो है संस्कृत इसको लगा लीजिए से निवर्त ज्ञान है तो फिर वो साक्षी पहले ये प्रबुद्ध रहते तो ये उद्बुद्ध रहेगा तो साक्षात्कार है, मतलब पहले साधन काल भी सब जानी जाएगी तो फिर वो सूच पड़ा रहता है बीच तो वो जाएगा है। तो आने वाला देखो आगे दोयोर दोयोर भाव मतलब धर्म है। दो वस्तुओं में रहने वाले धर्म को क्या कहते हैं दूटा है? तो दूटा तो दो वस्तुओं में रहने वाला धर्म मतलब एक से अधिक वस्तुओं में रहने वाला धर्म क्या होता है पृथक तो जब वस्तुएं दो हैं एक से अधिक है तो पृथक होंगी दो वस्तुएं हैं, एक से अधिक हैं तो पृथक होंगी उनमें कौन सा धर्म रहेगा <laughs> पृथक तो तो यहाँ पर द्विता का क्या अर्थ हो जाएगा <laughs> पृथक <प्रथक्तु>। तो है ना <laughs> द्विता का अर्थ हो जाएगा पृथक तो तो द्विता और पृथक ये दोनों कैसे हो गए धर्म हो गए ना दोनों <laughs> ये हम्म, द्विता पृथक तो ऐसी चीज है ना <laughs> तो ये क्या हो गए धर्म हो गए और आगे पंक्ति लगाइए अच्छा आगे पंक्ति लगाइए खुद को आया हम्म तो नारायण नारायण क्या हो जाएगा तो अब जैसे पहले बताया था ना द्वित इदम द्वित्व द्वित से, दूएत से संबंध रखने वाले को क्या कहेंगे द्वैत तो पृथक से संबंध रखने वाली जो वस्तु होगी उस वस्तु को क्या कहेंगे द्वैत पृथक से संबंध रखने वाली वस्तु को क्या कहेंगे द्वैत तो द्वैत का क्या अर्थ हो जाएगा आपकी पृथक वस्तु द्वैत का क्या अर्थ हो जाएगा पृथक वस्तु भिन्न वस्तु देखिये द्विटायादम द्वैतम तेनादम से अण हो जाएगा द्वैतम का क्या अर्थ हो जाएगा प्रथक प्रथक भी का का वाचक वाचक हो गया और था उसे क्या कहेंगे अद्वैत अभी बोलो जी द्वैत शब्द किसका वाचक है तो जिससे प्रथक कुछ नहीं है उसे क्या कहेंगे अद्वैत तो ऐसा समझो इसको जैसे देखना पुष्प में गंध रहती है जब पृथ्वी में पृथ्वी में गंध रहती है पृथ्वी तो का लक्षण गंध तो गंध का आश्रय कौन है पृथ्वी तो पृथ्वी तो आश्रय आश्रय भाव भिन्न वस्तुओं में होता कि अभिन्न में तो देखना तो भिन्न होने पर भी गंध पृथ्वी से पृथक कहीं है पृथ्वी का ही पृथ्वी से पृथक कहीं तो पृथ्वी से अपृथक है गंध पृथ्वी से उसी प्रकार से ये संपूर्ण जगत जो है ये परमात्मा से अपृथक है परमात्मा से पृथक कहीं जगत है नहीं। अच्छा तो यहाँ एक बात को ध्यान देना आप ये जो पृथक और भेद में थोड़ा अंतर समझिए भेद देखिएगा जगत और ब्रह्म एक है कि भिन्न है जगत और ब्रह्म भिन्न है तो इनमें क्या रहेगा भेद तो जगत ब्रह्म जैसे जगत का मतलब क्या है कि ये जड़ संसार और चेतन जीव तो जड़ संसार और चेतन जीव ये तो ब्रह्म से भिन्न ही है लेकिन तो ब्रह्म से भिन्न होने पर भी इनमें क्या रहता है भेद लेकिन पर इनका आधार तो ब्रह्म ही है ना, देड़। देड़। ब्रह्म में ही तो स्थित है तो ब्रह्म में स्थित होने से ब्रह्म से पृथक है क्या तो ब्रह्म से पृथक नहीं है बल्कि ये क्या ब्रह्म से अपृथक है ब्रह्म से तो अप तो भिन्न वस्तु भी अपृथक होती कि नहीं होती है okay. है ना तो पृथक तो और भेद में अंतर समझ में आया भेद होने पर भी पृथक तो नहीं आया लगाइए ना जिससे पृथक कुछ भी नहीं है उस ब्रह्म को अद्वैत देते हैं। इस प्रकार अद्वैत का क्या अर्थ हो जाएगा अपने से पृथक वस्तुअंतर के अभाव वाला अपने से पृथक अन्य वस्तु के अभाव वाला जिससे तो संसार है ना संसार में घर पट हो इस तो पृथक है ना इनुगौ? जैसे कि ये ये क्या है आपसे पृथक है ये वस्तु वस्तुए आपसे पृथक है अब तो आप इनसे पृथक तो परमात्मा से पृथक कुछ है हाँ तो तो जिससे प्रत्य अपने से पृथक जिससे पृथक कुछ भी नहीं है ऐसा परमात्मा है तो पृथक वस्तुअंतर के अभाव वाला वस्तुअंतर तो है अन्य वस्तुएं तो है परमात्मा से पृथक है क्या तो स्व पृथक भूत वस्तुअंतर शून्यम ऐसा अद्वैत का अर्थ है तो चेतन तथा अचेतन रूप संपूर्ण जगत उनसे पृथक नहीं है भगवान से बल्कि उनमें क्या संबंध है शरीर रूप संबंध है, शरीर संबंध है, जैसे देखना इस शरीर में एक आत्मा रहती है जीव आत्मा है ना तो ये शरीर है उसमें क्या रहती है जीव आत्मा शरीर आत्मा समझे ना इसी प्रकार संपूर्ण संसार की आत्मा कौन है भगवान शक्ति वो आत्मा है तो संपूर्ण संसार उनका स्तरीय है क्यों आत्मा क्या करता है शरीर का नियंत्रण करता है ना इस शरीर का तो परमात्मा संपूर्ण संसार का नियंत्रण करते हैं तो संपूर्ण संसार उनका क्या शरीर है? है भगवान का संपूर्ण संसार क्या है? उनका शरीर है शरीर देखना ऐसा समझना ऐसा समझिए शरीर और आत्मा इस भिन्न भिन्न है ना तो ढेल तो आएगा पर शरीर आत्मा से पृथक है क्या आत्मा में ही स्थिर है शरीर आत्मा में ही अब जब ये आत्मा ये इस आत्मा इस शरीर से संबंध छोड़ देगी तो इस शरीर नष्ट होने लगेगा रह पाएगा तो इसका इस शरीर का आधार तो आत्मा है शरीर में आत्मा है शरीर में आत्मा है फिर भी शरीर आत्मा का आधार नहीं है आत्मा शरीर का आधार है तो आत्मा शरीर को छोड़ने के बाद भी उसको शरीर ही कहेंगे वो तो लक्ष्य होने लगेगा तो शरीर शरीर शरीर तो, तो समाप्त होने लगेगा अपने रूप में रहगा ही नहीं अपने रूप में रहेगा नहीं तो शरीर कहाँ रह गया तो मृत्यु बंट बनना शुरू हो जाएगा उसका तो अब ये ये आत्म शरीर भाव संबंध समझते हैं शरीर भाव रूप तो शरीर आत्म भाव भी अप्रथक सिद्धि संबंध है अपृथक सिद्धि समझना चेतना चेतन रूप जगत ये परमात्मा से पृथक है अपृथक है ना तो कह सकते हैं परमात्मा से ये अपृथक सिद्ध है सिद्ध करते ज्ञात है ना न। न। तो परमात्मा से अपृथक सिद्ध क्या है जगत है ना तो अपृक सिद्धि किसने रहेगी अपृथक सिद्धि वाले को अपृथक सिद्ध कहेंगे ना तो इनका शरीर आत्मभाव रूप अपृक सिद्धि संबंध है ठीक है तो अपृथक सिद्धि संबंध से स्थित होने के कारण ये जगत कैसा है भगवान से अपृथक सिद्ध है तो अच्छा अब इसमें विशिष्ट का साध समास कर देंगे तो क्या बन जाएगा विशिष्टाद्वैत है ना अपने से पृथक व स्वंतर के अभाव वाला विशिष्ट ब्रह्म क्या है आपका विशिष्टाद्वैत है तो जो, जो ब्रह्म विशिष्ट है ना जो विशिष्ट ब्रह्म है उसी से क्या है अपृथक सिद्धि जगत है ठीक है इतना बैठा दो देख लो इतना में आया क्या वो क्या तस्या तदस्थिति ऐसी कोई कोई वस्तु वस्तु नहीं नहीं है जो कि मेरे बिना हो जैसे तो अग्नि के बिना धूम होता है, है। परमात्मा के बिना जगत नहीं परमात्मा है परमात्मा के बिना जगत है और परमात्मा के होने पर ही सबका अस्तित्व है परमात्मा की सत्ता ऐसी पंक्ति अभिभक्त स्थिति मिल जाएगा अविभक्तयाथक सिद्धि अभिभक्त स्थिति ही स्थिति अभी को अपृक सिद्धि कहते हैं सरल शब्दों में जब जगत परमात्मा से प्रथक रहता है क्या पृथक न रहने वाला जगत है तो ना रहना ही अपृथक सिद्धि है पृथक न रहना ही पृथक न रहना वाला कौन है जगत तो पृथक ना रहना किसका सक... हो होगा जगत का तो वही क्या हो जाएगी जाएगा सिद्ध होगा कौन ठीक है जगत तो, तो... तो... सिद्ध होगा ठीक है ठीक बात है पृथक ना रहने वाला हो गया जगत पृथक न रहने वाला क्या हो गया पृथक सिद्धि पृथक न रहना क्या हो जाएगा प्रते प्रते निया। निया? तो तो दीध दीध है है से जगत रहता ऐसा चलिए पर देखना सात नंबर दो विश्लेषणों से विशिष्ट देखिए पहले विशिष्टे विशिष्ट विश्व विशिष्टे अर्थ है विशेषण्व विशिष्टे विशिष्टे का क्या अर्थ है किससे विशिष्ट दिशे। दो विशेषणों से विशिष्ट है ना तो विशिष्ट का अर्थ हो गया विशेषण्व विशिष्टे और विशेषण द्वय से विशिष्ट कौन है ब्रह्म तो विशेषण से विशिष्ट ब्रह्म में विद्यमान अद्वैत सप्तमी है ना ब्रह्मणी विशेषण द्वय से विशिष्ट ब्रह्म में क्या रहेगा आपका अद्वैत यह समास कौन हो गया यहाँ पर विशिष्ट अद्वैतम सप्तमी तत्पुरुष समास है विशिष्ट अद्वैतम सप्तमी तत्पुरुष समास है विशिष्ट है विशेषण विशिष्ट अब देखिए इसका अर्थ पहले देखना जहाँ सात संख्या लिखी है ना दो विशेषणों से विशिष्ट ब्रह्म में विद्यमान अद्वैत अर्थ है यहाँ पर भेद का अभाव अद्वैत का अर्थ है हाँ ब्रह्म में विद्यमान भेद का भाव विशिष्ट है और ब्रह्म कैसा दो विशेषणों से विशिष्ट है दो विशेषण कौन कार्यावस्था वाला चेतना चेतन मतलब नाम रूप विभाग वाला चेतना चेतन रूप विशेषण और कारणावस्था वाला चेतना चेतन रूप विशेषण मतलब नाम रूप विभाग ना दे। दे। के अभाव वाला सृष्टि के पहले नाम रूप विभाग का अभाव होता है और सृष्टि होने पर नाम रूप सब हो जाते हैं तो दो विशेषणों दे से विशिष्ट ब्रम में विद्यमान भेद का अभाव विशिष्टता गयी है अब देखिए विशिष्टि का अर्थ क्या है कि आचार विशेषणत्व विशिष्ट विशेषण्व कौन लेना है कार्यावस्था वाला चेतना चेतनात्मक विशेषण तथा कारणावस्था वाला चेतना चेतनात्मक विशेषण इनसे विशिष्ट ब्रह्म में अद्वैत रहेगा अद्वैत देखो क्या है अन्यत्र विशेषण भेद प्रयुक्त भेद अन्यत्र संभव होने वाला अन्यत्रित जिसकी संभावना हो उसे संभावित कहेंगे अन्यत्र क्या संभावित है विशेषण के भेद के कारण होने वाले भेद का अभाव देखो विशेषण के भेद प्रयुक्त या जन्म विशेषण के भेद से जन्म भेद विशेषण के भेद से भेद देखना जब अविरुद्ध विशेषण होते हैं तो वे अपने आश्रय के भेदक होते हैं अविरुद्ध विशेषण अपने आश्रय के ये बात समझते हैं ना अश्वत्व और महिषत्व जो विरुद्ध विशेषण है ये अपने आश्रय के भेदक है ना तो विशेषण के भेद से क्या होता है कहीं कहीं पर विशेषण के भेद से भेद होता है ना तो विशेषण के भेद से जन्म भेद का अभाव विशेषण के भेद से जन्म भेद का ये किस शब्द कार्य किया है अन्यत्र मतलब अन्यत्र अन्यत्रित विशेषण के भेद से जन्म भेद का अभाव तो ये किस में जाएगा ये भेद का अभाव ब्रह्म में तो जैसे अश्वत्व और महिषत्व इन विशेषणों के भेद से प्रयुक्त भेद किस में जाता है अश्वर महिष में जाता है ना तो ऐसा ब्रह्म में कोई भेद जाएगा नहीं।, नहीं जाएगा तो यहाँ पर अद्वैतम कर् क्या है भेद का अभाव वो भेद का अभाव किस में रहेगा ब्रह्म में तो अद्वैत शब्द यहाँ भी जो है धर्म का वाचक है किस धर्म का वाचक है भेदा भाव रूप धर्म का है ना हाँ जैसे अन्यत्र दो विशेषणों से विशिष्ट वस्तुओं में भेद होता है वैसे यहाँ दो विशेषण दो विशेषण समझ जाएंगे ना कार्यावस्था वाले चेतना चेतन मतलब चेतना चेतन और कारणावस्था वाले चेतना चेतन से विशिष्ट ब्रह्म में भेद नहीं है आगे देखना शुक्लत्व और तो ये दोनों विरुद्ध विशेषण है तो एक धर्मी में रहेंगे ये अविरुद्ध धर्म अपने आश्रय के भेदक होते हैं अविरुद्ध धर्म अपने आश्रय के भेदक नहीं होते देखना कोई सभी लोग सभी में ज्ञानेन्द्रिया भी है कर्मेन्द्रिया भी है तो कहेंगे ज्ञानेन्द्रीय वन कर्मेंद्री वान देवदत्ता ouais ज्ञानेन्द्रीय वन कर्मेंद्री वान तो देवदत्त का क्या धर्म होगा ठीक है तो अब देखना ये ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय या देवदत्त के धर्म विरुद्ध हैं कि अविरुद्ध है अविरुद्धर तो ये विशेषण के भेदक तो नहीं है एक ही व्यक्ति में दोनों रहते हैं तो इसलिए उदाहरण दिया है कि अविरुद्ध धर्म बने आश्रय के भेदक नहीं है तो वैसे ही चेतना चेतन जो विशेषण है परमात्मा के विरुद्ध है कि अविरुद्ध है अविरुद्ध है मतलब ये चेतन जीव और अवचेतन संसार नहीं. ये सभी परमात्मा में स्थित है और ये विरुद्ध है क्या विरुद्ध ना होने के कारण क्या है ये विशेषण के भेदक है? नहीं है परमात्मा एक है परमात्मा एक ही इनमें कोई विरोध नहीं है अपने स्वरूप को पहचानना है अचेतन के अचेतन शरीर के कारण आमता ममता आ जाती है इतना है पर जोज नहीं है तो समझ इतना तैयार कर दो तैयार कर दो